जादुई पेंसिल काशिम को चित्र बनाना बहुत पसंद था वो नुकीले पत्थर और छोटी लकड़ियों से कच्ची जमीन पर चित्र बनाता रहता उसके पास पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं थे एक दिन उसने सोचा काश मेरे पास पेंसिल होती मैं कितने सुंदर चित्र बनाता तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला उसने काशिम को पेंसिल दी इससे केवल गरीबों के चित्र गरीबों को चित्र बनाकर देना यह कहकर वो बूढ़ा गायब हो गया काशिम बहुत खुश हुआ उसने मुर्गी का चित्र बनाया वाह क्या बात है अचानक वो असली मुर्गी बन गई फिर उसने बिल्ली का चित्र बनाया वो भी असली बिल्ली बन गई अरे यह तो जादू ही पेंसिल है अब काशिम ने गेंद का चित्र बनाया वो भी असली गेंद बन गई फिर उसने कॉपी लट्टू कमीज फूल आदि के चित्र बनाए सबके सब असली बन गए गरीबों ने जो भी मांगा ने बनाकर उन्हें दिया यह खबर राजा के कानों तक तो जा पहुंची राजा ने काशिम को बुलाकर आदेश दिया मुझे सोने पर काशिम क्या जेल में खाली बैठने वाला था वह चतुर तो था ही उसने पेंसिल उठाई और एक चाबी का चित्र बना डाला लो वह तो अस्थि चाबी बन गई उसने तुरंत जेल का ताला खोला और वहां से भाग निकला मलेशिया की कहानी